पादजल योग प्रदूप साधनपाद सूत्र 46 अभ्यास पर बैठने से तीन घंटे पूर्व कुछ न खाए बैठने के लिए एक चौकी होनी चाहिए जो न अधिक ऊंची हो और न अधिक नीची हो चौकी के ऊपर कुशासन उसके ऊपर ऊन का आसन उसके ऊपर रेशम या उसके अभाव में सूत का वस्त्र होना चाहिए अहिंसा में निष्ठा रखने वाले अभ्यासियों को किसी प्रकार के चर्म को आसन के रूप में प्रयोग न करना चाहिए देश, काल और परिस्थिति को दृष्टि में रखते हुए किसी किसी स्मृति में के चर्म की व्यवस्था दी गई है किंतु वर्तमान समय में उत्तम से उत्तम ऊनी आसन सुगमता से प्राप्त हो सकते हैं और निरपराधी पशुओं की हिंसा अधिकतर चर्म प्राप्ति के उद्देश्य से ही की जाती है विशेष वक्तव्य सूत्र 46 अभ्यास ऐसी कोठरी या कमरे में करना चाहिए जो शुद्ध शांत एकांत और निर्विघ्न हो हर प्रकार के शोरगुल मच्छर पिस्सू और पील आदि से रहित हो अभ्यास से पहले अथवा पीछे हवन अथवा घृत के साथ धूप दीप आदि सुगंधित वस्तुओं के जलने से उसको सुगंधित रखना चाहिए नदी तट अथवा पाँच फीट से अधिक ऊँचाई वाले पहाड़ी स्थानों का वायुमंडल शुद्ध और भजन के लिए अधिक उपयोगी होता है गर्म मैदान वाले स्थानों में शरद और वसंत ऋतु में भजन अच्छा हो सकता है पहाड़ों में अथवा जमीन में खुदी हुई गुफा समाधि लगाने के लिए अति उत्तम है किंतु उसमें सील किंचित मात्र भी न होने पावे और शुद्ध हो योगाभ्यास में खान पान में संयम रखना अति आवश्यक है और शरीर तथा नाड़ी शोधन से शीघ्र सफलता प्राप्त होती है जिसका विस्तार पूर्वक वर्णन इस पाठ के प्रथम तथा बत्तीसवें सूत्र के विशेष विचार में कर दिया गया है यहाँ शरीर के सूक्ष्म सात्विक शुद्ध स्वस्थ निरोग आसन को दृढ़ और ध्यान को स्थिर करने तथा कुंडलनी को जागृत करने वाले कुछ उपयोगी बंध मुद्राएँ और आसन बतलाए देते हैं पहला मूलबंध मूल गुदा एवं लिंग स्थान के रंध को बंद करने का नाम मूल बंध है वामपाद की एड़ी को गुदा और लिंग के मध्य भाग में दृढ़ लगाकर गुदा को सिकोड़ कर योनिस्थान अर्थात गुदा और लिंग एवं कंद के बीच के भाग को दृढ़तापूर्वक संकोचन द्वारा अधोगत अपान वायु को बल के साथ धीरे धीरे ऊपर की ओर खींचने को मूल बंध कहते हैं सिद्धासन के साथ यह बंध अच्छा लगता है अन्य आसनों के साथ एड़ी को सीवनी पर बिना लगाए हुए भी मूल बंध लगाया जा सकता है फल इससे अपान वायु का उर्ध्वगमन होकर प्राण के साथ एकता होती है कुंडलनी शक्ति सीधी होकर ऊपर की ओर चढ़ती है कोष्ठबद्ध दूर करने जठराग्नि को प्रदीप्त करने और वीर को ऊर्द्व बनाने में यह बंध अति उत्तम है साधकों को न केवल भजन के अवसर पर किंतु हर समय मूल बंध को लगाए रखने का अभ्यास करना चाहिए तीसरा उड्डियान बंध दोनों जानुओं को मोड़कर पैरों के तलुओं को परस्पर भिड़ाकर पेट के नाभि से नीचे और ऊपर के आठ अंगुल आठ अंगुल हिस्से को बलपूर्वक खींचकर मेरुदंड रीढ़ की हड्डी से ऐसा लगा दे जिससे कि पेट के स्थान पर गड्ढा सा दिखने लगे जितना पेट को अंदर की ओर अधिक खींचा जाएगा उतना ही अच्छा होगा इसमें प्राण पक्षी के सरीसृप सुषमना की ओर उड़ने लगता है इसलिए इस बंध का नाम उड्डयान रखा गया है यह बंध पैरों के तलुओं को बिना भिड़ाए हुए भी किया जा सकता है फल प्राण और विर्य का ऊपर की ओर दौड़ना मदनाग्नि का नाश क्षुधा की वृद्धि जठराग्नि का प्रदीप्त और फेफड़े का शक्तिशाली होना तीसरा जालंधर बंध कंठ को शिकोड़ कर ठोली को दृढ़तापूर्वक कंठकूप में इस प्रकार स्थापित करें कि हृदय से ठोड़ी का अंतर केवल चार अंगुली का रहे सीना आगे की ओर हो यह बंध कंठ स्थान के नाड़ी जाल के समूह को बांधे रखता है इसलिए इसका नाम जालंधर बंध रखा गया है फल कंठ का सुरीला मधुर और आकर्षक होना कंठ के संकोचन द्वारा इड़ा, पिंगला नाड़ियों के बंद होने पर प्राण का सुषुमना में प्रवेश करना लगभग सभी आसन मुद्राएं और प्राणायाम मूल बंध और उड्डियान बंध के साथ किए जाते हैं राजयोग में ध्यान अवस्था में जलंधर बंध लगाने की बहुत कम आवश्यकता होती है चौथा महाबंध पहली विधि बाएं पैर की एडी को गुदा और लिंग के मध्य भाग में जमा कर बाई जंगा के ऊपर दाहिने पैर को रख समसूत्र में हो वाम तथा जिस नासा नासारंध्र से वायु चल रहा हो उससे ही पूरक करके जालंधर बंध लगावे फिर मूल द्वार ही वायु का ऊपर की ओर आकर्षण करके मूल बंध लगावे मन को मध्य नाड़ी में लगाए हुए शक्ति कुंभक करें तत्पश्चात पूरक के विपरीत वाली नासिका से धीरे धीरे रेचक करें इस प्रकार दोनों नासिका में अनुलोम विलोम रीति से समान प्राणायाम करें दूसरी विधि पद्म अथवा सिद्धासन से बैठ योनि और गुह्य प्रदेश सिकोड़ अपान वायु को ऊर्ध्गामी कर नाभिस्त समान वायु के साथ मिलाकर और हृदय से प्राण वायु को अधोमुख करके प्राण और अपान वायुओं के साथ नाभि स्थल पर दृढ़ रूप से कुंभक करें। फल प्राण का करेंगामी होना की शुद्धि, इड़ा पिंगला और सुषुम्ना का संगम प्राप्त होना बल की वृद्धि इत्यादि पांचवा महावेद पहली विधि महाबंध की प्रथम विधि के अनुसार मूल बंधपूर्वक कुंभक करके दोनों हाथों की हथेली भूमि में दृढ़ स्थिर करके हाथों के बल ऊपर उठकर दोनों नितंबों चूतड़ को शनई शनि ताड़ना देवे और ऐसा ध्यान करे कि प्राण इला पिंगला को छोड़कर कुंडलनी शक्ति को जगाता हुआ थसुमना में प्रवेश कर रहा है तत्पश्चात वायु को शनई शनई महाबंध की विधि के अनुसार रेचन करे दूसरी विधि मूलबंध के साथ पद्मासन से बैठे अपान और प्राणवायु को नाभि स्थान पर एक करके मिलाकर दोनों हाथों को तानकर कर नितंबों चूतड़ों से मिलते हुए भूमि पर जमा कर नितंब चूतड़ को आसन सहित उठा उठा कर भूम पर ताड़ित करते रहे फल कुंडलिनी शक्ति का जागृत होना प्राण का सुषुमना में प्रवेश करना महाबंध महावेद और महामुद्रा तीनों को मिलाकर करना अधिक फलदायक है